ओशो, व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज ए टाकन इन द्वारका इंडिया डिस्कोर्स नंबर फाइव प्रियमा मनुष्य के जीवन में इतना दुख है इतनी पीड़ा इतना तनाव जो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद पशु भी हमसे ज्यादा आनंद में होंगे ज्यादा शांति में होंगे समुद्र और पृथ्वी भी शायद हमसे ज्यादा प्रफुल्लित हैं। रद्दी से रद्दी जमीन में भी फूल खेलते हैं गंदे से गंदे सागर में भी लहरें आती हैं खुशी की आनंद की लेकिन मनुष्य के जीवन में न फूल खिलते हैं न आनंद की कोई लहरें आती हैं मनुष्य के जीवन को क्या हो गया है ये मनुष्य की इतनी अशांति और दुख की दशा क्यों है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो होने को पैदा हुआ है वही नहीं हो पाता है जो पाने को पैदा हुआ है वही नहीं उपलब्ध कर पाता है इसीलिए मनुष्य इतना दुखी अगर कोई बीज वृक्ष न बन पाए तो दुखी होगा अगर कोई सरिता सागर से न मिल पाए तो दुखी होगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो वृक्ष बनने को है वो नहीं बन पाता है और जिस सागर से मिलने के लिए मनुष्य की आत्मा बेचैन है उस सागर से भी नहीं मिल पाती है इसीलिए मनुष्य दुख में हो धर्म मनुष्य को उस वृक्ष बनाने की कला का नाम है धर्म मनुष्य को सागर से मिलाने की कला का नाम है जिस सागर से मन के तृप्ति मिलती है शांति मिलती है आनंद मिलता है लेकिन धर्म के नाम पर जो जाल खड़ा हुआ है वो मनुष्य को कहीं ले जाता नहीं और भटका देता है धर्म के नाम पर कितने धर्म हैं दुनिया में 300 धर्म हैं दुनिया में और धर्म 300 कैसे हो सकते हैं धर्म हो सकता है तो एक ही हो सकता है सत्य अनेक कैसे हो सकते हैं? सत्य होगा तो एक ही होगा लेकिन एक सत्य के नाम पर जब 300 संप्रदाय खड़े हो जाते हैं तो सत्य की खोज करनी भी मुश्किल हो जाती हिंदू है मुसलमान है ईसाई है जैन है और धार्मिक आदमी कहीं भी नहीं धार्मिक आदमी नहीं है इसलिए इतनी बेचैनी है इतनी अशांति है इतना दुख है धार्मिक आदमी न होने के दो कारण है एक छोटी सी कहानी से समझाऊं। पहला तो कारण यह है कि मनुष्य उन चीजों को बचाने में जीवन गंवा देता है के बचाने का अंत तक कोई भी मुंद नहीं मनुष्य उस दौड़ में सारे जीवन को लगा देता है जिस दौड़ में दौड़ने के बाद भी कहीं पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं स्वामी राम जापान गए हुए एक टोकियो के बड़े रास्ते पर हजारों लोगों की भीड़ थी राम भी उस भीड़ में खड़े हो गए एक मकान में आग लग गई थी कोई बहुमूल्य मकान जंग बड़ा महल चारों तरफ से लपटे पकड़ गई थी सैकड़ों लोग महल के भीतर से सामान बाहर ला रहे थे। महल का मालिक खड़ा था, खोया, बेहोश संभाले थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जीवन भर उसने जो कमाया था उसमें आग लग गई थी फिर लोग बाहर आए तिजोरियां लेकर बहुमूल्य सामान लेकर किताबें लेकर कीमती दस्तावेज लेकर और उन लोगों ने कहा कि अब एक बार और भवन के भीतर जाया जा सकता है फिर तो लपटें पूरी तरह पकड़ लेंगी फिर भीतर जाना असंभव होगा हमें जो भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ा हमने बचा लिया है अब भी कोई और चीज खास रह गई हो तो आप हमें बता दें हम उसे बचाना है उस मालिक ने कहा मुझे कुछ भी न दिखाई पड़ रहा है न समझ आ रहा है तुम एक बार और जाके भीतर देख लो जो भी बचाने जैसा लगे बचा लो वे लोग भीतर गए हर बार सामान लेकर वे खुशी खुशी बाहर लौटे थे कि बचा ली। लेकिन अंतिम बार वे छाती पीटते हुए और रोते हुए लौटे सारी भीड़ पूछने लगी कि क्यों रो रहे हो क्या हो गया उन लोगों ने रोते हुए कहा कि बड़ी भूल हो गई भवन के मालिक का एक ही बेटा था वो भीतर सोया था हम उसे बचाना ही भूल गए हमने सारा सामान बचा लिया लेकिन सामान का असल मालिक मर गया है हम उसकी लाश लेकर आए स्वामी राम ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा कि आज जो मैंने देखा है वो अधिकतम मनुष्यों के जीवन में घटित होता है लोग व्यर्थ की चीजें बचाने में जीवन गवा देते हैं और जीवन का असली मालिक मर ही जाता है उसे बचाने में बात पाता अधिक लोग इसलिए जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं उन्हें पता ही नहीं की जीवन में क्या बचाने योग है क्या छोड़ देने योग है। हम सब वस्तुएं और सामान बचाने में लग जाते हैं और खुद का व्यक्तित्व खुद की आत्मा खो देते हैं। एक तो कारण ये है कि मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता और जो मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता है वो मनुष्य कभी आनंदित भी नहीं हो सकता धार्मिक होना और आनंदित होना एक ही बात को कहने के दो ढंग अधार्मिक होना और दुखी होना एक ही बात को कहने के दो ढंग इसलिए कोई कभी कल्पना न करे कि आधार में खोते हुए भी कोई व्यक्ति कभी आनंदित हो सकता है ये असंभव है जैसे शरीर की बीमारियां है और शरीर से बीमार आदमी कैसे आनंदित हो सकता है शरीर तो स्वस्थ चाहिए वैसे ही आत्मा की बीमारियां भी है अधर्म आत्मा की बीमारी का नाम है जो आत्मा की बीमारी में पड़ा हुआ है वो कैसे आनंदित हो सकता है शरीर दुखी हो तो भी एक आदमी भीतर आनंदित हो सकता है लेकिन भीतर की आत्मा ही दुखी हो तब तो आनंदित होने की कोई उम्मीद नहीं है कोई आशा नहीं लेकिन जिस आत्मा को आनंदित करना है उस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते शरीर के लिए सब कुछ करते हैं व्यर्थ की चीजों के लिए बहुत कुछ करते हैं जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे पत्थर बीन इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते है की कोई बहुत बड़ा काम कर लिया जैसे कि छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बैठकर कर रेत के मकान बना लेते हैं और लड़ते हैं झगड़ते हैं कि मेरा मकान तोड़ दिया मेरे मकान पर लात मार दी लेकिन उन्हें पता नहीं थोड़ी देर में माँ की आवाज आएगी घर से और वो सब मकान वहीं किनारे पर रेत के किनारे पर छोड़कर चले जाना पड़ेगा न कोई मकान किसी का है न किसी के मटने से कुछ बनता है न बनने से कुछ बनता है ऐसे ही हम जिंदगी में जो मकान बनाते है मिट्टी के बाहर के वस्तुओं के पदार्थ के एकदम पुकार आती है ऊपर से और रेत के किनारे पर सब छोड़ के चले जाना पड़ता है फिर उनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता फिर उन्हें सांस भी नहीं ले जाया जा सकता जाते वक्त जमीन से विदा होते वक्त हाथ खाली होते हैं लेकिन जिन चीजों से भरने में तो हमने जीवन गवा दिया उनमें तो से एक भी हमारे सांस नहीं होती और ध्यान रहे वही है संपत्ति जो मृत्यु के क्षण में भी सांस रहे वो संपत्ति नहीं है जो मृत्यु के क्षण में छूट जाए सिकंदर मरा तो जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली हजारों लाखों लोग उस अर्थी को देखने इकट्ठे हुए लेकिन हर आदमी एक ही सवाल पूछने लगा सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था किसी के हाथ अर्थी के बाहर लटके नहीं देखे गए थे लोग पूछने लगे कोई भूल हो गई लेकिन किसी भेतमंगे की अर्थी होती तो भूल भी हो सकती थी सिकंदर की अर्थी थी बड़े बड़े सम्राट कंधा दे रहे थे ये हाथ क्यों लटके हुए बाहर? धीरे धीरे लोगों को पता चला सिकंदर ने खुद ही चाहा था कि मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना मित्रों ने पूछा था कि ये क्या पागलपन है हाथ बाहर कभी किसी के लटके देखे नहीं गए किसलिए चाहते हो कि हाथ बाहर लटके रहे तो सिकंदर ने कहा था मैं चाहता हूँ की लोग देख ले की मैं भी खाली हाथ जा रहा हूँ मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं जिंदगी भर दौड़ के हाथ भरते हैं और फिर पाते हैं कि हाथ खाली रहते हैं जिंदगी भर ही हाथ खाली थे सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है कुछ मिलता नहीं सिर्फ मिलता हुआ मालूम पड़ता है करीब करीब ऐसे ही जैसे दूर दिखाई पड़ता है कि पृथ्वी जमीन को छू रही है हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो वो जगह आ जाएगी जहाँ जमीन आकाश को छूता है लेकिन हम जितने आगे बढ़ते हैं उतना ही वो घेरा भी आगे बढ़कर चला जाता है हम जिंदगी भर चलते रहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वो जगह नहीं आएगी जहाँ जमीन आकाश को छूती है वो सिर्फ छूती हुई दिखाई पड़ती है वो कहीं छूती नहीं ठीक ऐसे ही आदमी जिंदगी भर सोचता है ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए और सब मिल जाएगा एक दिन ऐसा लगता है आगे आगे कहीं मिलने की जगह आ जाएगी दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है आखिर गिर जाता है मिलने का वक्त नहीं आता हाथ खाली रहता है एक तो इसलिए आदमी धार्मिक नहीं हो पाता कि वो बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में सारी शक्ति सारा समय सारा जीवन गमा देता है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात दूसरी है ये बाहर की दौड़ का आदमी तो कभी ना कभी जांच सकता है उनसे ख्याल आ सकता है की मैं जा कर रहा ये मैं कौन से सपने बसा रहा हूँ ये मैं कैसी व्यर्थ की आशाओं में जीवन गमा रहा हूँ ये मैं कैसे व्यक्त के मकान बना रहा हूँ जो कल गिर जाएंगे? ये मैं कैसी कागज की नाव बहा रहा हूँ जो अभी अभी डूब जाएगी? एक न एक दिन बाहर की जिंदगी में दौड़ने वाला आदमी खड़ा हो जाता है सोचता है बिछाता लेकिन एक और खतरा है जो लोग बाहर की जिंदगी से उड़ जाते हैं और जिन्हें ये भी समझ में आ जाता है की व्यर्थ है बाहर की दौड़ वे भीतर की खोज में निकलते हैं और भीतर की खोज में दो दिशाएं बाहर की खोज अधर्म है भीतर की खोज में दो दिशाएं है एक धर्म की दिशा है एक झूठे धर्म की दिशा है और भीतर जो झूठे धर्म की दिशा पे चला जाता है वो फिर हो जाता है फिर वो भी कहीं नहीं पहुंचता बाहर से जाग जाना बहुत आसान है लेकिन झूठी भीतर की झूठी धार्मिक दिशा से जागना बहुत कठिन जब आदमी बाहर से थक जाता है और समझ लेता है कुछ भी पाने योग्य नहीं है और कौन नहीं समझ तो लेता है जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि हो दिखाई पड़ने लगता है कि कोई प्रयोजन नहीं है बाहर कुछ भी पा लिया तो अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु सब छीन लेती तब आदमी भीतर होता है लेकिन भीतर एक झूठी दिशा एक झूठे धर्म की दिशा है और उस झूठे धर्म की दिशा में फिर आदमी भटक जाता है और व्यर्थ हो जाता है फिर आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाता वो झूठ धर्म की दिशा क्या है धर्म के नाम पर कुछ ऐसी बातें धर्म बना दी गई है जो धर्म नहीं तो एक आदमी रोज सुबह उठता है और मंदिर होता है और सोचता है कि मंदिर होने से धर्म हो गया ऐसा आदमी भ्रांति दी में मंदिर में होने से कभी भी धर्म नहीं हुआ है। और कोई भी आदमी का बनाया हुआ मंदिर भगवान का मंदिर नहीं आदमी कैसे भगवान का मंदिर बना सकता है आदमी भगवान का मंदिर बना लेगा तो आदमी भगवान से भी बड़ा हो जाएगा भगवान आदमी को बनाता होगा आदमी भगवान को नहीं बना सकता लेकिन झूठे ने ये है कि आदमी भगवान को बनाते एक पत्थर की मूर्ति आदमी बना लेता है और कहता है भगवान हो गया और फिर उसकी पूजा शुरू कर देता सागलपन की हद है अपने ही हाथ से बनाई गई, गई मूर्तियां भगवान की कैसे हो सकती भगवान की कोई मूर्ति नहीं है और भगवान का कोई मंदिर नहीं है और या फिर सभी मूर्तियां भगवान की हैं और सब कुछ भगवान का मंदिर सारी इस पृथ्वी इसारा आकाश इसारे चांद तारे भगवान की मूर्ति ये समुद्र ये हवाएं ये लोग ये आंखें ये भक्त ये दिल ये वे ये सब भगवान की मूर्ति या तो ये सच और या फिर तो ये सच है कि भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं अमूर्ति है भगवान अरुण लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी तरकीब निकाली गई कि हमने मंदिर बना लिए हैं मूर्तियां पत्थर की बना ली है मंदिर हैं मस्जिद है, है गिरजे हैं और न कितने प्रकार के रूप हैं आदमी के बनाए हुए मंदिरों के आदमी के बनाए हुए भगवानों के और इन भगवानों मंदिरों में हम भटक जाते हैं और हो जाते आदमी न मंदिर बना सकता है न भगवान बना सकता है आदमी मंदिर में प्रवेश कर सकता है आदमी भगवान में प्रवेश कर सकता है लेकिन बनाने आदमी का बनाया हुआ कुछ भी धर्म नहीं हो सकता धर्म वो है जो हमसे पहले है और हमसे बात रहेगा धर्म वो है जिससे हम बनते हैं और जिसमें हम लीन होते हैं हम धर्म को नहीं बना सकते लेकिन हमने धर्म खड़े कर हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध ये हमारे बनाए हुए धर्म जो हम बनाते हैं तो नकली होगा कभी असली धर्म नहीं हो सकता इसे थोड़े ठीक से समझ लेना जरूरी है जो भी आदमी बनाएगा धर्म वो नकली होगा वो झूठा होगा वो असली नहीं हो सकता असली धर्म वो है जो हमें धारण किए हुए है असली धर्म वो नहीं है जो हम बनाते हैं इसलिए धर्म शास्त्र जैसा कोई शास्त्र दुनिया में नहीं शास्त्र है धर्मशास्त्र कोई भी नहीं धर्मशास्त्र कैसे हो सकता है आदमी की बनाई हुई किताब धर्म की किताब कैसे हो सकती है हाँ एक किताब है जो चारों तरफ खुली हुई है सूरज उस किताब के पन्नों में है आकाश उस किताब के पन्नों में है हवाएं उस किताब के पन्नों में है ये सारी की सारी प्रकृति और ये सारा जीवन उस किताब के अध्याय है लेकिन उस किताब को कोई खोलने नहीं जाता लोग रामायण को खोल लेते है कुरान को खोल लेते बाइबल को खोल लेते और सोचते है धर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं धर्म शास्त्र एक ही है ये पूरा जीवन परमात्मा का जो बनाया हुआ है वो धर्मशास्त्र है आदमी की बनाई हुई धोखा है आदमी की बनाई हुई किताब सुंदर हो सकती है काव्य हो सकती है अद्भुत हो सकती है लेकिन धर्मशास्त्र नहीं हो सकती रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में एक घटना का उल्लेख किया रविन्द्रनाथ ने लिखा है पूर्णिमा की रात थी और मैं झील पर नाव में विहार करता छोटा सा बजरा था नाव का उस बजरे के भीतर एक छोटा सा दिया जला के मैं किताब पढ़ता था सौंदर्य शास्त्र पर उन किताब पढ़ता था पढ़ता तो था उस किताब में कि सौंदर्य क्या बाहर पूर्णिमा का चांद था उसकी चांद पर चांदी बरसती थी झील की लहर लहर चांदी हो गई थी लेकिन रविन्नाथ अपने झोपड़े में झील के बजरे में बंद नाव के अंदर एक छोटा सा दिया जला के उसके गंदे धुए में बैठ सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ गए आज ही रात गए थक गई आंखें किताब बंद की फूक मार कर दिया बुझाया लेटने को हुए तो हैरान हो गए चकित हो गए उठ के नाचने लगे जैसे ही दिया बुझाया ज्वार से खिड़की से रंग्रंद्र से बजने की चांदनी भीतर घुस आई नाचने लगी चांदनी चारों तरफ फिर तो अभी नाचने का आ रहे मैं पागल मैं एक टिमटे दिए को जलाकर गंदे दिए को जलाकर धूल में बैठा हुआ सौंदर्य के शास्त्र को कहता था और सौंदर्य द्वार पर प्रतीक्षा करता था कि बुझाओ तुम दिया अपना, और मैं भीतर आ जाऊ और द्वार पर रुकाय शास्त्र में उलझा था तो वो बाहर प्रतीक्षा करता बंद कर दी कि अब निकल आए बजरे के बाहर आकाश में चांद था चारों तरफ मौन झील थी उसकी बरफ थी चांदनी में वो नचने लगे और कहने लगे ये रहा सौंदर्य रहा सौंदर्यो में कैस था पागल था कि किताब खोल के सौंदर्य खोजता था वहां अक्षर थे काले वहां कागज थे आदमी के बनाए हुए शब्द थे सौंदर्य कहा था लेकिन हम सब किताबों में खोजते हैं उसे जो चारों तरफ मौजूद हम किताबों में खोजते हैं उसे जो हर घड़ी सब तरफ मौजूद है और जब किताबों में नहीं पाते तो फिर कहते हैं नहीं होगा ईश्वर क्योंकि मैंने पूरी किताबें पढ़ डाली मिला नहीं मुझे अब तक पागल है हम जहाँ खोजते हैं आदमी की बनाई हुई किताबें वहाँ ईश्वर कहां होगा ईश्वर को देखना है तो वहां खोजो जहां आदमी का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है जहां आदमी के पहले जो था वो है जिससे आदमी पैदा हुआ वो है जिसमें आदमी खो जाएगा वो है वहाँ खोजो ईश्वर का मतलब है वो जिससे सब निकलता जिसमे सब होता जिसमे सब लीन हो जाता लेकिन जो सदा रहता ईश्वर का मतलब इतना है कि जिससे सब निकलता जिसमें सब रहता जिसके बिना कुछ भी नहीं रह सकता जिसमें सब अंततः सहली हो जाता लेकिन जो न मिटता है न बनता है न खोता है न जाता है न आता है जो है जो है सदा उसका नाम ईश्वर है और हम हम एक मंदिर बनाते हैं वो मंदिर भी बनेगा और गिरेगा क्योंकि जो भी बनता है वो मिटता है हमें मूर्ति बनाते हैं, जो भी बन गई मूर्ति वो कल गिरेगी और बिखर जाएगी हमें किताब रखते हैं, जो भी रचा जाता है वो नष्ट हो जाता है जो भी बनता है मिटता है वो ईश्वर नहीं लेकिन आदमी ने अपने थोथे और झूठे धर्म खड़े कर तो क्यों कर रखे हुए खड़े इसलिए खड़े कर रखे हैं कि आज नहीं कल हर आदमी बाहर से उठता है और भीतर की तरफ जाता है और जब भीतर की तरफ जाता है तो वहाँ दो रास्ते हैं एक झूठे धर्म का रास्ता है एक सच्चे धर्म का रास्ता है सच्चे धर्म के रास्ते पर आदमी चला जाए तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता उसे झूठे धर्म के रास्ते पर ले जाओ तो पंडे हैं पुरोहित हैं पुजारी हैं मौलवी हैं वो सब उसका शोषण कर सकते हैं आदमी को भटकाने वाले लोग नास्तिक नहीं, नहीं है उतने जितने की पंडे हैं पुजारी है साधु है, है सन्यासी है जो शोषण करते हैं धर्म जो धर्म के नाम पर जीते हैं, जिन्होंने धर्म को आजीविका बना रखा है जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है जो, जो लोग भगवान को भी बेचते हैं और भगवान के बेचने पर जीते हैं, उन लोगों ने एक झूठा एक सब्सटीट्यूट रिलीजन एक परिपूरक धर्म बना रखा है इसके पहले की कोई आदमी भी भीतर जाए वो उस झूठे रास्ते पर उसे लगा देते उस रास्ते पर करोड़ा करोड़ों लोग चल रहे हिंदुओं के नाम से मुसलमानों के नाम से ईसाइयों के नाम से करो करो लोग कहीं भी नहीं पहुंचते बाहर भी कहीं नहीं पहुंचता आदमी और भीतर भी गलत रास्ते कहीं भी नहीं पहुंचता कुछ थोड़े से लोग कभी भीड़ से चूक जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं जो धर्म का रास्ता है और ध्यान रहे भीड़ कभी धर्म के रास्ते पर नहीं जाती धर्म के रास्ते पर अकेले लोग जाते हैं क्योंकि धर्म के रास्ते पर कोई राजपथ नहीं है जिस पर तो करोड़ों लोग इकट्ठे चल सकें धर्म का रास्ता पगजंडी की तरह है जिस पर अकेला आदमी चलता है दो आदमी भी सांस नहीं चल सकता और ये भी ध्यान रहे धर्म का रास्ता कुछ रेडीमेड बना बनाया नहीं है कि पहले से तैयार है आप जाएंगे और चल पड़ेंगे धर्म का रास्ता ऐसे ही है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं कोई रास्ता नहीं है बना हुआ पक्षी उड़ता है और रास्ता बनता है जितना होता है उतना रास्ता बनता है और ऐसा भी नहीं है की एक पक्षी उड़े तो रास्ता बन जाए तो दूसरा उसके पीछे हो जाए फिर रास्ता मिल जाता है बड़ा पक्षी आगे बढ़ गया आकाश में कोई निशान नहीं बनते ठीक धर्म के आकाश में भी ए, ए, एक एक आदमी जाता है बंधे हुए रास्ते पाथलेस पास है, पाथ पाथ है। वहाँ कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है पंथहीन कोई बनी हुई पगडंडी नहीं है कि पहले से तैयार है आप जाएंगे और चल पड़ेंगे अगर ऐसा होता तो हम सारे लोगों को कभी का रास्ते चले गए होते अज्ञात है अनचाटेड है कोई नक्शा नहीं है पास में कोई कुछ कुत नहीं है पास में जिनसे तो पता चल जाए कि रास्ता कहाँ है रास्ते पर अकेले उतरने की हिम्मत जिनकी है उधर हिंदू घर में पैदा हो गया लड़का तो हिंदुओं की भीड़ में सम्मिलित हो जाता तो काशी जाओ तो काशी जाता है कहे द्वारका जाओ तो द्वारका जाता है कहे कि ये भगवान है इसको पूजो तो उनको पूछता है मुसलमानों की भीड़ में पैदा हो गया कहे मक्का जाओ तो मक्का जाता है ईसाइयों की भीड़ में पैदा हो गया था जेरूसलम जाओ तो जेरूसलम जाता है भीड़ के पीछे चलता है आदमी और जो आदमी भीड़ के पीछे चलता है वो आदमी झूठे धर्म के रास्ते पर चले जो आदमी अकेला चलने की हिम्मत जुटाता है वो आदमी धर्म के रास्ते पर जा सकता है दो बातें ध्यान में रखना जरूरी है बाहर की जिंदगी बेमानी है बाहर की जिंदगी का बहुत अंतिम अर्थ नहीं है रेत पर खींची गई लकीरों की तरह तो जिंदगी है हवाएं आएंगी और सब रेत जाएगी कितने लोग हमसे पहले रहे हैं इस पृथ्वी पर जहां हम बैठे हैं, उस जमीन में नाल कितने लोगों की कब्र बन गई होगी जिस रेत पर हम बैठे हैं, वो रेत नमालुम कितने लोगों की जिंदगी की राख का हिस्सा है कितने लोग इस पृथ्वी पर रहे हैं और कितने लोग खो गए हैं आज कौन सा उनका निशाना है कौन सा उनका ठिकाना है उन्होंने क्या नहीं सोचा होगा क्या नहीं किया होगा कितने कितने मैं सुनता हूँ गिर दुण का सात बार बनी और बिगड़ी सात करोड़ बार बन बिगड़ गई होगी कुछ पता नहीं तनान है विस्थार ये इसमें सब रोज बनता है और बिगड़ जाता है लेकिन कितने सपने देखे होंगे उन लोगों ने कितनी इच्छाएं की होंगी कि ये बने ये बनाए सब राख और रेत हो गया सब खो गया हम भी खो जाएंगे कल हमारे भी बड़े सपने हम भी क्या क्या नहीं कर चाहते लेकिन समय की रेत पर सब कुछ जाता है हवाएं आती हैं और सब बह जाता है बाहर की जिंदगी का बहुत अंतिम अर्थ नहीं है बाहर की जिंदगी खेल से ज्यादा नहीं है हाँ तो ठीक से खेल ले इतना काफी है क्योंकि ठीक से खेलना भीतर ले जाने में सहयोगी बनता है लेकिन बाहर की जिंदगी का कोई बहुत मूल्य नहीं है तो कुछ लोग बाहर की जिंदगी में खो के भटक जाते हैं फिर कुछ लोग भीतर की तरफ चलते है तो एक गलत रास्ता बनाया हुआ है वहाँ धर्म के नाम पर दुकाने लगी है वहाँ धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान ईसाइयों के पुरोहित बैठे वहाँ धर्म के नाम पर आदमी की बनाए हुए ईश्वर आदमी के बनाए हुए देवता आदमी की बनाई हुई किताबें बैठी वो भटका देती बाहर से किसी तरह आदमी बचता है कुएं से बचता है और खाई में गिर जाता है उस भटकन में चल पड़ता है उस भटकन से कुछ लोगों को फायदा है कुछ लोग शोषण कर रहे हैं हजारों साल से कुछ लोग इसी का शोषण कर रहे हैं आदमी की इस कमजोरी का आदमी की इस नास का आदमी की असहाय अवस्था का कि आदमी जब बाहर से भीतर की तरफ बोलता है तो वो अनजान होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाऊँ वहाँ गुरु खड़े हुए वो कहते हैं आओ हम तुम्हे रास्ता बताते हैं हमारे पीछे चलो हम जानते हैं और जान रहे जो आदमी कहता है मैं जानता हूँ मेरे पीछे आओ ये आदमी बिलमान है क्यूँकी धर्म की दुनिया में जो आदमी प्रविष्ट होता है उसका मै ही जाता है वो ये भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता की मैं जानता हूँ तो कि वहाँ कोई जानने वाला नहीं बचता, वहाँ कुछ जाना जाने वाला नहीं होता वहाँ जानने वाला भी मिल जाता है जो जाना जाता है वो भी मिल जाता है वहाँ न जाता होता है ना इसलिए जो जान लेता है वो ये नहीं कहता कि मैं जानता हूँ आओ मैं तुम्हें ले चलूंगा और जो जान लेता है वो ये भी जान लेता है की कोई कभी किसी दूसरे को न ले गया है प्रत्येक को स्वयं जाना पड़ता है धर्म की दुनिया में कोई गुरु नहीं होते परमेश्वर तक नहीं पहुंचता क्योंकि वो गुरुओं की दुकानें अपने पीछे ले जाती और आदमी के बनाए हुए जाल में उलझा जा देती करोड़ों करोड़ों लोग चीटियों की तरह यात्रा करते रहते हैं पीछे एक दूसरे के ये सारी की सारी यात्रा न कोई धर्म का तीर्थ है न कोई धर्म का मंदिर है न कोई धर्म की किताब है न कोई धर्म गुरु है और जब तक हम इन बातों में भटके रहेंगे तब तक हम कभी भी धर्म को तो नहीं जान सकते इतना आप कहेंगे तो हम क्या करें अगर हम गुरु के पीछे में जाए तो हम कहोगे किन्द्री के पीछे मत जाओ खर जाओ किसी के पीछे में जाओ और तुम वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुंचना जरूरी है कुछ चीजें जहाँ चल के पहुंचा जाता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ रुक के पहुंचा जाता है घर ऐसी ही चीज है वहाँ चल के नहीं पहुँचना पड़ता ये कभी शायद सोचा नहीं होगा मैं द्वारका तक आया उन्हें तो यात्रा करके आना पड़ा क्योंकि मेरे और आपके बीच में फासला फासले को पूरा करना पड़ा अगर मैं अभी उठ के आपके पास आऊ तो मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि तो आपके और मेरे बीच में दूरी है दूरी को पार करना पड़ेगा लेकिन आदमी और परमेश्वर के बीच में दूरी ही नहीं है इसलिए चलने का सवाल नहीं है वहाँ वहाँ जो चलेगा वो भटक जाएगा वहाँ जो ठहर जाता है वो पहुंच जाता है इसलिए पहली बात ठीक से समझ लेना वहां चल के नहीं पहुंचना है इसलिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है किसी वाहन की जरूरत नहीं है किसी यात्रा की जरूरत नहीं है वहाँ तो वे पहुँचते हैं जो सब तरह से रुक जाते हैं और ठहर जाते बुद्ध एक गांव से गुजरते थे एक पहाड़ से गुजरते थे कुछ मित्रों ने कहा कि वहाँ मत जाए वहाँ एक आदमी पागल हो गया और वो आदमियों कि गर्द में काट के उनकी उंगलियों निकाल के उनकी मालाएं बनाता उसने एक हजार आदमियों को मारने का व्रत लिया है मालूम कितने लोगों को चुका है वो रास्ता बंद हो गया अब कोई वहां जाता नहीं आप भी मच जाए बुद्ध ने कहा उस बेचारा वो बेचारा प्रतीक्षा करता होगा कोई भी नहीं जाएगा तो बहुत निराश होगा मुझे जाने पर तो मुझे मृत्यु का कोई भय भी नहीं है तो वहाँ पहुंच गया जहाँ मृत्यु नहीं होती तो मैं जाता हूँ नहीं माने गए चले गए उस रास्ते पर वो आदमी अंगुलीमान लाम का आदमी अपने पर्से पे भार रखता था पहाड़ के पास बैठ उसने बुद्ध को आते देखा वो हैरान हुआ मनु से कोई भी नहीं आता था उस रास्ते पर शायद इस विक्ष्णु को कुछ पता नहीं है नादान निर्दोश चुपचाप चला आता उसे दया आई इस भोले से आदमी को देख कर भी दया आई उसने पर चिल्ला के कहा जाओ भाई आगे मत बढ़ना नहीं तो मैं गर्दन काट लूंगा वापस लौट जाओ अगर एक कदम आगे बढ़े तो जिंदगी खतरे में लेकिन बुद्ध बनते चले गए वो आदमी फिर चिल्लाया कि सुनते नहीं हो बह रहे हो बुद्ध भी है लौट जाओ आगे मत बढ़ो अंथा गर्दन कट जाएगी बुद्धने का पागल मैं तो बढ़ू नहीं रहा मैं तो जमाना हुआ तभी से ठहर गया हूँ मैं तो मैं बढ़ रहा हूँ तू बढ़ रहा है बोलिए जी बात हो गई वो आदमी खड़ा था फटता जी बढ़ नहीं रहा था और बुध चल रहे थे उसकी तरफ और कहने लगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तू बढ़ रहा है उस आदमी ने कहा आदमी पागल मालूम होता तुम पागल हो एक तो तुम आए एक तरफ यही पागलपन ही और दूसरा तुम ये पागलपन कर रहे हो कि चलते हो खुद और कहते हुए मैं ठहरा हुआ हूँ और मुझ को बताते हुए और तेरा मन चल रहा है तुझे चल रहा है तुझ तुझ चल और मैं तुझे एक अजीब बात बताता हूँ जब से मैं ठहर गया तब से मैंने वो सब पा लिया जो पानी जसा और जब तक चलता था तब तक वो सब खो दिया था जो अपना और उस सबको पकड़ लिया जो अपने नहीं और जो अपना नहीं था वो करो तो भी अपना नहीं हो सकता और जो अपने हो उसे हम भूल ही सकते है वस्तुता सभी खोल नहीं सकते है का मैं रुक गया और पाली तो आज भी कुछ भी नहीं समझा उसने का कहाँ की बातें कर रहे हो कैसा रुकना है? कैसा पाना किसको पानी की बात कर रहे हो बुद्ध उस आदमी से कहा जब तक तू बाहर देखता रहेगा पता भी नहीं चलेगा कि जितने जो कुछ पाने देता है मित्र वो पाने की तरकीब रुक जाना है ठहर जाना है लेकिन हम हम सोचते हैं कि धर्म के रास्ते पर भी कहीं जाने पड़ेगा और इसलिए गुरु विश्लेषण करता है गुरु कहता है हम ले जा सकते हैं, हम पहुंचा देंगे वहाँ जाने का नहीं है कहीं भी वहाँ ठहर जाने का बाहर से भीतर मुड़ाओ और भीतर कहीं मत जाओ ठहर जाओ और वहाँ पहुंच जाओगे जहाँ परमात्मा है ये सूत्र ठीक से समझ ले बाहर से भीतर मुड़ाओ और भीतर कहीं मत जाओ ठहर जाओ रुक जाओ भीतर चलोगी मत और वहाँ पहुंच जाओगे जिसका नाम परमात्मा है वो भीतर मौजूद एक बार हम रुको ऐसी देख ले तो हमारी पहचान में आ जाता है क्योंकि हम वही लेकिन गुरु कहता है हम चलाएंगे हमारे अनुयायी बनो हम जो कहते हैं वो मानो हम जो दिशा में कहते हैं गलत धर्म पर चलना शुरू हो गए फिर हम भटकेंगे और बाहर से तो बचना आसान है भीतर के गलत रास्ते से बचना बहुत मुश्किल क्योंकि बाहर जो जिंदगी है वो जिंदगी अपने आप उकसाती है जगाती है भीतर जाने को लेकिन भीतर अगर हमने सपने का रास्ता पकड़ लिया तो वहाँ से कोई जागरण नहीं है वहाँ निद्रा गहरी होती चली जाती है रात दिन पहुंचाती है ये दुनिया में जो इतना अधर्म है इस अधर्म का कारण नास्तिक नहीं है इस अधर्म का कारण अधार्मिक नहीं है इस अधर्म का कारण ईश्वर विरोधी नहीं है इस अधर्म का कारण जो लोग है जो धर्म के नाम पर एक मिथ्या धर्म की लकीर पीटते हैं और उस लकीर के रास्ते के लोगों को भटकाते करोड़ों करोड़ों वर्षों से धर्म ने भटकाया और रियाज भी भटका रहे हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे जैन को हिंदू से लड़ा रहे ईसाई को बौद्ध से लड़ा रहे सारी दुनिया में धर्म गुरु झगड़ों के अड्डे धर्म का झगड़े से क्या संबंध बढ़ सकता है मंदिर और मस्जिद का अगर धर्म से कोई संबंध हो तो झगड़ा नहीं होगा लेकिन नहीं अब तक आदमी इन झगड़ों में नष्ट हुआ और, और व्यवत की चीजें एक एक आदमी को पकड़ाई जा रही है किसी को कहा जा रहा माला फेरो किसी को कहा जा रहा है कोठे बैठो कवायद करो इसका नाम नमाज है किसी को कहा जा रहा है कान में आप में उंगलियां डालो इसका नाम सामायिक है किसी को समझाया जा, जा रहा है किसी को उनको समझाया जा रहा है इन सारी झूठिया साखंड की बातों में आदमी को भटकाया जा रहा है किसी को कहा जा रहा है राम राम जब किसी को कहा जा रहा है कृष्ण कृष्ण जपो किसी को कहा जा रहा है अल्ला, अल्लाह अल्लाह करो लेकिन कुछ भी चिल्लाओ कुछ भी चिल्लाओ वहाँ नहीं पहुँचोगे वहाँ वे पहुँचते हैं जिनकी वाणी भी जाती है शब्द भी ठहर जाते हैं विचार भी ठहर जाते हैं वहाँ न राम राम चिल्लाने की जरूरत है न कृष्ण कृष्ण चिल्लाने की जरूरत है क्योंकि चिल्लाने से वहां कोई पहुंचता नहीं वहाँ चुप हो जाने की जरूरत है वहाँ मौन हो जाने की जरूरत है वहाँ केवल वे पहुँचते हैं जो हैं। सब भाती मौन हो जाते हैं सब भाती साइलेंस हो जाते सब बाकी चुप हो जाती है चुप्पी ले जाती है वहाँ लेकिन चुप्पी के ऊपर शोषण नहीं किया जा सकता जो शब्दों के नाम पर शोषण किया जा सकता है शब्दों के नाम पर संप्रदाय बनाए जा सकते हैं शब्दों के नाम पर लोगों को लड़ाया जा सकता कैसा मजा है राम को मानने वाला कृष्ण के मानने वाले से लड़ जाता है। हर दोनों पागलपन की दोनों के दिमाग की इलाज की जरूरत है आदमी को पागल करने की खर्च हो गई राम कृष्ण को मानने वाला भी लड़ जाता मानने तो महावीर को मानने वाला लड़े थोड़ी जो समझ में आ सकती एक बड़े फासले पर ये लोग हुए नहीं तो राम कृष्ण जैसे लोगों को मानने वाला भी लड़ता पर ये भी वजह के भी मानने वाले दो ढंग सकते हो हो। सकते ये की तरकीबें खोजी है यह परमात्मा के पास जानों के रास्ते खोजे मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका, उसका, उसका, उसका कोई नाम नहीं है राम उसका नाम है न कृष्ण उसका नाम है न महावीर न बुद्ध उसका कोई नाम नहीं इसलिए जब तक नाम की पकड़ रहेगी क्लीनिंग रहेगी तब तक, तक वो नहीं मिलेगा सब नाम छूट जाए वो, वो नाम नीम लेना है सारे शब्द छोड़ देता है सारे शास्त्र छोड़ देता है सारे विचार छोड़, छोड़, छोड़ देता है सब छोड़ देता है चुपचाप खड़ा रह जाता है तब आदमी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहुँचने की हमारी आकांक्षा लेकिन हम सब जक्रमें और बंधे हैं हम सबने खुर्कियाँ गांड रखी है और उन खुर्कियों को हम बंधेंगे एक छोटी सी कहानी से मैं एक एक रात गांव में कुछ मित्र एक मधुशाला में इकट्ठे हुए उन्होंने देर तक खूब शराब पी डाली फिर वे बाहर निकले फिर उनमें तो किसी एक ने कहा कि चांद निकला है पूरा चलो हम चलो हम नदी पर चलें। चलो हम नौका विहार करें वे नदी पर गए उन्होंने एक नाव में बैठ गए पतवारे उठा लू मछुए अपने घर जा चुके थे नावों को बांधकर पतवार उठा कर उन्होंने नाव खेली शुरू कर दी रात भर नाव खेते रहे सुबह जब हवाएं चली ठंडक बढ़ी सूरज के निकलने का वक्त आया उनको थोड़ा होश आया और उनमें से किसी एक ने काम मालूम कितने दूर निकल आये अब वापिस प्लॉट चलना चाहिए लेकिन उतर के देख लो कि कहां की हम कहाँ आ गए पूरब की पश्चिम हम कितने दूर है हम कहे है एक आदमी नीचे उतरा नीचे उतर के हंसने लगा मित्रों ने पूछा क्यों हंसते हो उसने कहा कि तुम भी उतर हम कहीं भी नहीं गए हम वहीं खड़े हैं जहां रात नौका खड़ी तो गया, लेकिन तो हुआ कुछ भी नहीं हम नौका की जंजीर खोलने भूल गए वो किनारे से ही बंधी और हम रात भर पटवारे चलाते रात भर पटवार चलाओ उससे कोई कहीं नहीं पहुंचाता नौका की जंजीर खुलनी होनी जरूरी किनारे से खोलना जरूरी है मनुष्य का मन जब तक किसी चीज से बना है तब तक परमात्मा के सागर में यात्रा नहीं हो सकती मनुष्य का चित्त जब तक किसी चीज से बना है चाहे वो धन हो चाहे वो धर्म हो, हो, हो चाहे वो पत्न हो चाहे अपनी ही बना हुआ परमात्मा हो चाहे वो मोक्ष हो चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो गृहस्थी हो और चाहे वो संन्यास हो जब तक आदमी का चित्र कहीं भी बघा है कोई भी क्लीन नहीं कोई भी पकड़ आदमी को धर्म के सागर में प्रवेश नहीं होने देखी एक ऐसा चित्र चाहिए जो बना है जो कहीं भी बधा नहीं जिसका कोई बंधन नहीं है जो न हिंदू है न मुसलमान है न ईसाई है न कृष्ण को मानने वाला है न राम को मानने वाला है जो मानने वाला ही नहीं है जो आस्तिक भी नहीं है जो नास्तिक भी नहीं है जो नहीं ये मानता है न वो मानता है जो ना एक को पूछता है न उस किताब को पूछता है जो एकदम खाली है जिसकी कोई पकड़ मरी है वो तत्व वहां पहुंच जाता है जहां प्रभु का सागर जापान के एक छोटे से गांव में सुबह सुबह तीन मित्र घूमने में उन्होंने तो देखा कि पहाड़ी के पास एक भिक्षु खड़ा है सुबह की चमकती रोशनी सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ गई वहां बंद की खड़ा ये तीनों सोचने लगी ये पहाड़ी पर खड़े होकर क्या करता होगा एक नेता जैसा कि लोगों की आदत होती है जिस संबंध में कुछ भी पता नहीं होता उस संबंध में हम मंतव्य देने से नहीं चूकते अगर आदमी इतना भी तय कर ले कि जो उसे पता नहीं है उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बहेगा तो दुनिया से अज्ञान आधे ज्यादा इसी वक्त खत्म हो जाए लेकिन हर आदमी बिना जाने भी कहने की हिम्मत जुटाता है बल्कि सच तो यह है कि जो जितना कम जानता है उतना ज्यादा कहने की हिम्मत जुटाता है, हो जाते है। उस आदमी ने कहा मैं जानता हूँ उस भिक्षु की कभी कभी गाय खो जाती वो अपनी गाय खोजने के लिए पहाड़ी पे खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहा है की गाय कहा है बाकी दो लोगों ने कहा धन में वहां से वो आदमी आख बंद किए हुए खड़ा है जिसको गाय खोजनी होती है वो बंद करके खड़ा हुआ देखा गया दूसरे मित्र ने कहा कि नहीं गाय नहीं खोज रहा है उसके साथ कभी कभी कोई मित्र घूमने आते हैं वो पीछे रह गए होंगे वो खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है तीसरे तो आदमी ने कहा छोड़ो भी जो आदमी के पीछे प्रतीक्षा करता है वो कभी पीछे लौट के भी देखता है वो आदमी पीछे लौट के नहीं देखता मैं समझता हूँ तीसरे ने कहा कि वाद में भगवान का स्मरण कर रहा विवाद बढ़ गया फिजूल की बातें तो लोगों के विवाद बह जाते अब उस बेचारे भिक्षु से तीनों को कुछ लेने देने नहीं लेकिन तीनों का विवाद हो गया और उन तीनों ने कहा कि सर की रास्ता है तो हम चल के भिक्षु से पूछो कि तुम चाह रहे हो वो तीनों पहाड़ पे चढ़ के गए फिजूल के काम लोग पहाड़ भी चढ़ जाते तीनों थके पहाड़ के और के ऊपर पास पहले ने जा के कहा कि कि जी मैं सोचता आपकी गाय खो गई आप उसकी खोजबीन कर रहे हैं भिक्षु ने आप खो और उसने कहा कैसी गाय मेरा कुछ है ही नहीं दुनिया में तो खोएगा कैसे मेरा कुछ है ही नहीं तो खोएगा कैसे मैं अकेला हूँ मेरा कुछ भी नहीं है ना मैं कुछ लेकर आया हूँ ना मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ इसलिए इस भ्रम में भी नहीं पढ़ता हूँ कि कुछ मेरा है जो मैं लाया नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है और जिससे मैं ले जाऊंगा नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है इसलिए झंझट में मैं पढ़ता नहीं उस भ्रम में पढ़ता नहीं कि कुछ मेरा चीजें मेरे आस है मेरा कुछ भी नहीं है आदमी के पीछे हट गया दूसरे मित्र ने कहा की तब निश्चय ही आपका कोई मित्र पीछे छूट गया आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई शत्रु है न मेरा कोई, कोई मित्र जब मेरा कोई शत्रु ही नहीं है तो मेरा मित्र होने का समाल नहीं और मैं किसी को पीछे छोड़कर नहीं आया क्योंकि कोई मेरे साथ ही नहीं मैं निपट अकेला हूं सभी निपट अकेले लेकिन ये भ्रम पैदा कर लेते हैं की कोई सांस है तब लगता है की कोई पीछे छूट गया कोई आगे निकल गया कोई मेरे सोच ही नहीं मैं बिल्कुल अकेला हूँ मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की क्यों प्रतीक्षा करू कितनी प्रतीक्षा करो कोई कभी मिलता है राह देखो कोई कभी आता है आदमी अकेला है अकेला जीता अकेला खो जाता सुनता नहीं नहीं किसी की प्रतीक्षा में नहीं करता पाऊँ मेरा कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं मैं बिल्कुल अकेला हूँ दूसरा आदमी बिहार के पीछे आ किस में का तो निश्चित ही मैं सही हूँ और मेरी जीत निश्चित है उसने आपको आप भगवान, कैसा भगवान मैं किसी भगवान को जानता ही नहीं तो स्मरण कैसे करूँगा स्मरण उसका किया जाता है जिसे हम जानते हैं और वो भिक्षु कहने लगा जिसे हमने जान भी दिया फिर स्मरण की क्या जरूरत रहेगा नहीं जानते गए तो स्मरण कर नहीं सकते और जान लिया तो स्मरण की जरूरत क्या है? और भगवान अगर मुझसे अलग हो तो मैं स्मरण करूं? अगर मैं ही नहीं हूं तो अपना भी क्या स्मरण करूं? और फिर भगवान का कोई नाम हो तो हम याद भी करें उसका कोई नाम नहीं तो याद कैसे करें मैं किसी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा तो उन तीनों घबरा गए उन तीनों ने पूछा की फिर आप कर क्या रहे हैं हथाजी डूबूंगेर करते क्या हो खड़े खड़े का अगर तुम पूछते ही हो तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सिर्फ हूँ मैं सिर्फ हूँ मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ समझते है उसका मतलब क्या हुआ जो आदमी किसी क्षण में कुछ भी नहीं करता न सोचता न करता न याद करता न कल्पना करता न सपना देखता न शास्त्र पढ़ता न भजन न कीर्तन न ना ना प्रार्थना न आराधना एक क्षण को भी अगर आज कुछ भी न कर रहा हो सिर्फ हो जाए उसी क्षण में भगवान कर ली जाता उसी क्षण धर्म के द्वार खुल जाते क्षण जो बंद था वो प्रकट हो जाता है उसी क्षण जो अंधेरे में था वो आलोकित हो जाता है उसी क्षण जो खोया हुआ लगता था वो कभी नहीं खोया पता चल जाता है उसी क्षण जीवन की प्रश्न दौड़ सब समाप्त हो जाती है उसी क्षण जीवन का सारा दुख हो जाता है उसी क्षण खिल जाते हैं जो शांति के है आनंद के हैं नृत्य के हैं उसी क्षण वे सारी सुगंध व्यक्तित्व से निकलने लगती हैं जिन्हें कोई प्रेम कहता है कोई अहिंसा कहता है कोई करुणा कहता है जीवन में वे सारे सौरव प्रकट होने लगते हैं जिसको कोई ब्रह्मचर्य कहे कोई तप कहे कोई त्याग कहे लेकर वे सारी चीजें अनायास होनी शुरू हो जाती है लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से मिलता है ईश्वर लोग कहते हैं क्या से मिलता है ईश्वर लोग कहते हैं अहिंसा से मिलता है ईश्वर लोग कहते हैं प्रतचर्या से मिलता है ईश्वर और मैं कहना चाहता हूँ ये बात उल्टी है ईश्वर के मिलने से सारी चीजें मिल जाती हैं। इन सब के मिलने से ईश्वर मिल मिलता क्योंकि ईश्वर के मिलने मिले उनमें से कुछ भी नहीं मिल सकता ईश्वर मिल जाए तो इन सब मिल जाता ईश्वर के मिलने पर खिले हुए खून ईश्वर से मिल जाने पर आई हुई जीवन में है, है ईश्वर की अनुभूति से आया हुआ अनुभव है जैसे कोई कहे कि अंधेरा हट जाए तो प्रकाश जम जाता है तो हम कहेंगे गलत प्रकाश जल जाए तो अंधेरा जन्म हट जाता है ईश्वर प्रगट हो जाए तो सब प्रकट हो जाता है खुजीस ने कहा है एक बहुत अद्भुत वचन और कहा है ये फर्स्ट इज सी द किंगम ऑफ गॉड राज्य खोज और फिर से सब तुझे मिल जाएगा पहले तू ईश्वर को खोज और फिर से सब आ जाएगा पहले तू उसके द्वार को खोज और फिर सब कुछ तुझे मिल जाएगा लेकिन हम हम उसका द्वार खोलना नहीं जानते और जो बताने वाले हैं वो हमें आदमियों के बनाए हुए मंदिरों मस्जिदों के बताते हैं कि उनको खोलो और उनके भीतर आ जाओ उनके भीतर कुछ भी नहीं है वो आदमियों के बनाए हुए मकान के एक हमारे भीतर भी मंदिर है जो आदमी का बनाया हुआ नहीं जो हमारा बनाया हुआ नहीं जो हमारे भीतर है और हमने पाया तो वो भी खुल सकता है लेकिन वो शांति के मौन को क्षण खुलता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते इसलिए धार्मिक क्रिया जैसी चीज नहीं होती धार्मिक क्रिया जैसी चीज हो ही नहीं सकती है धार्मिक होने का अर्थ अप्रिया में होना और धर्म के नाम पर जितनी क्रियाएं हैं सब पाखंड सब क्रिया कांड शब्द होता है धार्मिक क्रिया होती ही नहीं जो अप्रिया में होता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है